ब्रह्मसूत्र शांक्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पद पहला सूत्र 21 एक्कीस्यागे अभी सात वाला इतर व्यपदेशाधिकीस तेवी तेईस सूत्र एक्कीस व इतर प्रसक्ति व्यपदेशाधितासक्ति इतर व्यपदेशा हिता प्रसक्ति ही सूत्रार्थ इतर व्यपदेशा तत्व इत्यादि श्रृति से इतर जीवों में ब्रह्मत्व उपदेश है अथवा जीवा जीवेनात्मना इत्यादि श्रुति से ब्रह्म में जीवत्वपदेश है इससे ब्रह्म स्रष्टा है तो जीव हुआ अतः दोष प्रसक्ति प्रसक्ति ही ब्रह्मा को अपने अहित जरा मरण आदि अनेक दोषों की प्रसक्ति होगी इससे चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता चेतन कारणवाद पर से पुनः क्षेप किया जाता है से ही जगत की का करने पर करती है क्योंकि स आत्मा वह आत्मा हैतु वह तू है ऐसा बोध कराती है अथवा इतर ब्रह्म का जीवात्मा रूप से विपदेश कर, करती है कारण की तत्सृष्टा उसकी रचना कर उसमें अनुप्रवेश किया इस प्रकार स्रेष्टा विकृत ब्रह्म को ही कार्य में अनुप्रवेश द्वारा जीवात्म रूप दिखलाया है अनेन मैं इस जीवात्मरूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं इस प्रकार पर देवता जीव का आत्मशब्द से विप्रदेश करता हुआ शारीर ब्रह्म से भिन्न नहीं ऐसा दिखलाता है इससे जीव और ब्रह्म का अभेद होने से जो ब्रह्म का श्रेष्ठत्व है वह शारीर का ही है इसलिए वह स्वतंत्र करता होकर मनो अपना हित ही करेगा जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक प्रकार का अर्थ अहित नहीं करेगा क्योंकि स्वतंत्र होकर कोई भी अपने लिए स्वयं बंधन बना कर उसमें प्रवेश नहीं करता उसी प्रकार स्वयं अत्यंत निर्मल होकर अत्यंत मलिन देह को आत्म रूप से प्राप्त नहीं करता किसी प्रकार जो दुख कर कुछ किया भी तो उसका इच्छा इच्छानुसार त्याग कर देता और सुख कर ग्रहण करता और ऐसा स्मरण करता कि मैंने यह विचित्र जगत बिंब रचा है क्योंकि सब लोग कार्य कर यह मैंने किया है ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हैं जैसे माया भी अपनी फैलाई हुई माया का इच्छा इच्छानुसार बिना परिश्रम ही उपस, उपसंहार करता है वैसे ही शारीर भी इस सृष्टि का उपसंहार करता परंतु शारीर तो अपने शरीर का भी अनायास उपसंहार करने में समर्थ नहीं है इस प्रकार हितक्रिया आदि के अदर्शन से यह ज्ञात होता है कि चेतन से जगत की प्रक्रिया मानना अन्याय अयुक्त है सूत्र बाईसवा अधिकम तो भेद निर्देशात अधिकम तो भेद निर्देशात सूत्रार्थ तुम शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है अधिकम जीव से भिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म जगत का सृष्टा है इसलिए उसमें हिता कारण आदि दोष नहीं है भेद निर्देशात क्योंकि आत्मा वरे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति से कल्पित भेद का निर्देश है तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त ब्रह्म जीव से अधिक भिन्न है उसे हम जगत का कहते हैं। हिताकरण, सृष्टा करना आदि दोष नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना हित कर्तव्य है और न हित परिहार्य है कारण कि वह नित्य मुक्त स्वभाव है सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने से उसके ज्ञान का प्रतिबंध अथवा शक्ति का प्रतिबंध कभी भी नहीं है परंतु जीव तो ऐसा नहीं है अतः उसमें अहित करना आदि दोष प्रसक्त होते हैं परंतु हम उसको जगत का सृष्टा नहीं कहते यह क्यों? श्रुति में भेद का निर्देश होने से अरे द्रष्टव्य अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य दर्शनार्ह है इसलिए उसका श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए निध्यासन करना चाहिए सो अन्वेष्टव्य वह अनवेष्टव्य और विशेष जदि जिज्ञासितव्य है सत के साथ हो जाता है, आत्मा, मरण काल में यह परमात्मा से अधिष्ठित हो, शब्द करता हुआ जाता है इस प्रकार के कर्त कर्म आदि भेद का निर्देश जीव से भिन्न ब्रह्म को दिखलाता है परंतु तत्व में से इस प्रकार का अभेद निर्देश भी दिखलाया गया है तो पुनः परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद का कैसे संभव होगा यह दोष नहीं है क्योंकि महाकाश और घटाकाश न्याय से तत्त स्थानों में दोनों का संभव प्रतिष्ठापित किया गया है और जब तत्व में से इस प्रकार के अभेद निर्देश से जीव अभेद प्रतिबोधित होता है तब जीव का संसारित्व और ब्रह्म का सृष्टत्व निवृत्त हो जाता है क्योंकि मिथ्या ज्ञान से पहले हुए समस्त भेद व्यवहार का समय ज्ञान से बाध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सृष्टि कैसे और हिताकारण आदि दोष कैसे कारण आदि रूप रूप संसार अविद्या से से से नाम और शरीर और शरीर इंद्रिय उपाधि के अभिवेक से उत्पन्न हुई भ्रांति है परमार्थ नहीं ऐसा अनेक बार हम कह चुके हैं जैसे कि शरीर के जन्म मरण छेदन भेदन आदि की आत्मा में अभिमान से प्रतीति होती है परंतु भेद व्यवहार के अबाधित होने पर सौअन्वेष्ट व्य सजिज्ञासी इस प्रकार के भेद निर्देश से अवगत हुआ ब्रह्मगत भेद हिताकरण आदि दोषों की प्रसृति को रोकता है सूत्र तेईसवा अश्मावच्च तदनुपपत्ति अश्मा चदनुपपत्ति सूत्रार्थ अश्मा च एक पृथ्वी से उत्पन्न हुए पत्थरों में जैसे वज्र वैडूर्य आदि भेद से विचित्रता है वैसे ब्रह्म के कार्यों का स्वरूप वैचित्र युक्त है अतः तदनुपत्ति अन्य कल्पित दोष की उपपत्ति नहीं है भाषा जैसे व्यवहार में पृथ्वीत्व जाति से युक्त पत्थरों में भी कुछ पत्थर बहुमूल्य वज्र वैडूर्य आदि बनी होते हैं कुछ दूसरे सूर्यकांत आदि मध्यम मूल्य के होते हैं और अन्य निकृष्ट पत्थर कुत्ते और कौओ पर फेंकने योग्य होते हैं इस प्रकार पाषाणों में अनेक प्रकार का वैचित्र देखा जाता है और जिस प्रकार एक पृथ्वी का आश्रयन करके बीजों के भी पत्र पुष्प फल गंध रस आदि अनेक प्रकार का वैचित्र चंदन ताड़ चंपक आदि वृक्ष में उपलक्षित होता है और एक ही अन्नरस के भी रुधिर आदि और केश लोमा आदि विचित्र कार्य होते हैं वैसे ही एक ब्रह्म का भी जीव और प्राग्म रूप से पृथक और कार्य वैचित्र उपन्न होता है इससे इस दोष की अनुपत्ति है अर्थात अन्य से परिकल्पित दोष की अनुपत्ति है ऐसा अर्थ है श्रुति के होने से और विकार के मात्र होने से पदार्थों के के वैचित्र्य समान है इसी प्रकार अन्य का भी संग्रह करना चाहिए अधिकरण आठवा उपसंहार दर्शनाधिकरण सूत्र चौबीस पच्चीस सूत्र चौबीसवा उपहार स, स, उपसंहार नेति दर्शन चेन्न क्षीरबद्धि उपसंहार दर्शनात दर्शनात न न इति चेत सूत्रार्थ। उपसंहार लोक में घटादी कर्ता कुलाल को दंड आदि उपयोगी सामग्री का संग्रह करते देखा जाता है वैसे न असहाय ब्रह्म जगत का उपादान अथवा निमित्त कारण नहीं हो सकता इति चेन्न यहुक्त नहीं है क्योंकि क्षीरबद्ध ही जैसे दूध अन्य की अपेक्षा की अप के बिना ही जगत की सृष्टि आदि करता है। है यह जो कहा गया है कि अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है वह उपपन्न नहीं होता किससे इससे उपसंहार संग्रह देखने में आता है इस लोक में घट आदि के करता कुम्हार आदि मृतिका दंड चक्र सूत जल आदि अनेक कारकर साधनों के संग्रह से संग्रहित साधन होकर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। तुमको तो ब्रह्म असहाय अभिप्रेत है ऐसी परिस्थिति में अन्य साधनों के संग्रह के बिना वह सृष्टा कैसे हो सकता है इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं है ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि क्षीर के समान द्रव्य के स्वभाव विशेष से उत् उपन्न होता है जैसे लोग में दूध या जल बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना स्वयं ही दधि हिमा कर आदि रूप से परिणत होते हैं वैसे यहाँ भी हो जाएगा परंतु दूध आदि भी दधी आदि रूप से परिणाम को प्राप्त हो, होते हुए उष्णता आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते ही हैं, तो क्षीर के समान यह कैसे कहते हो यह दोष नहीं है क्योंकि स्वयं ही दूध जिस और जितना परिणाम मात्रा को प्राप्त होता है उष्णता से भी उतना ही परिणाम होती है किंतु उष्णता आदि से उसमें दधि होने होने के लिए शीघ्रता की जाती है। यदि उसका स्वयं का स्वभाव न होता तो उष्णता आदि द्वारा भी बलात् दधिभाव प्राप्त नहीं हो सकता वायु और आकाश औष्ण आदि से बलात् दधिभाव को प्राप्त नहीं होते साधन सामग्री से तो केवल उनकी पूर्णता संपादन की जाती है परंतु अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता उसकी पराशक्ति माया नाना प्रकार की सुनी जाती है और वह स्वाभाविक ही ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है यह श्रुति भी है इसलिए एक ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति से शक्ति के योग से दूध आदि के समान विचित्र परिणाम होना उपपन्न होता है। सूत्र सूत्रार्थ लोके, लोके, लोके मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदि में देवादिवत जैसे चेतन देवता आदि बाह्य साधन के बिना संकल्प मात्र से विविध कार्य करते उपलब्ध होते हैं वैसे ब्रह्मा ब्रह्म भी असहाय होकर भी इस विचित्र जगत का उपादान और निमित्त कारण है यह ठीक है कि अचेतना दूध आदि पदार्थ बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही डही आदि भाव को उत्पन्न उपपन्न होते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है परंतु चेतना कुलाल आदि साधन सामग्री की अपेक्षा कर तत्त कार्य में प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं तो ब्रह्म चेतन होकर असहाय साधन की सहायता के बिना किस प्रकार कार्य में प्रवृत्त होगा हम कहते हैं देवता आदि के समान जैसे लोक में देव पितर ऋषिगण आदि महाप्रभावशाली चेतन होते हुए भी कुछ भी बाह्य साधन सामग्री की अपेक्षा किए बिना ही ऐश्वर्य विशेष के योग से केवल संकल्प मात्रा से स्वतः ही भिन्न भिन्न आकार वाले बहुत शरीर प्रसाद महल और रथ आदि का निर्माण करते हुए उपलब्ध होते हैं। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराण के द्वारा यह प्रमाणित होता है, इस विषय में मंत्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराण ये सब प्रमाण है मकड़ी अपने आप ही तंतुओं का सृजन करती है बगुली शुक्र वीर्य के बिना ही गर्भ को धारण करती है पद्मिनी भी प्रस्थान के साधन की किंचित भी अपेक्षा किए बिना ही एक सरोवर से दूसरे सरोवर में प्रतिष्ठित होती है वैसे ही चेतन ब्रह्म भी साधन की अपेक्षा किए बिना ही स्वतः जगत की करेगा। यदि ऐसा ब्रह्म के, के साथ समान नहीं है क्योंकि देव आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करने में उपादान है चेतन आत्मा नहीं मकड़ी बहुत छोटे छोटे जंतु भक्षण करती है इससे उसकी लारक कठिनता को प्राप्त होकर तंतु होती है और बनाका मेघ गर्जन के श्रवण से गर्भधारण करती है जैसे बेल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती है वैसे पद्मिनी भी चेतन से प्रयुक्त होकर अचेतन शरीर से एक तालाब से दूसरे तालाब को जाती है परंतु स्वयं अचेतन होकर अन्य सर में जाने का व्यापार नहीं करती है इसलिए यह ब्रह्म के दृष्टांत नहीं है उसके प्रति कहना चाहिए यह दोष नहीं है क्योंकि कुलाल आदि दृष्टांतों से केवल वैलक्ष विवक्षित है जैसे कुलाल आदि और देव आदि में चेतनत्व समान होने पर भी कुलाल आदि कार्य के आरंभ में बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं और देव आदि नहीं रखते उसी प्रकार चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं करेगा बस इतना ही हमें देव आदि उदाहरणों से कहना कहना चाहते हैं इसलिए जैसे एक की सामर्थ्य देखी गई हो उसी प्रकार सबकी सामर्थ्य होनी चाहिए ऐसा अव्यभिचरित नियम नहीं है यह अभिप्राय है अधिकरण नौवा कृत्न प्रस्याधिकरण सूत्र 26 से उनतीस सूत्र छब्बीसवा कृत्न प्रस निरवकोपो शब्दकोपो वा कृष्ण प्रसक्ति, ही। वा। प्रसक्ति ही। यदि निरवय ब्रह्म का परिणाम हो तो संपूर्ण ब्रह्म का कार्य रूप से परिणाम प्रसक्त होगा निरवयत्व शब्द को पोवा यदि एक अंश से परिणाम हो तो ब्रह्म के सावयव होने से निष्कल इत्यादि प्रतिपादकियों इसलिए ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता भाष्यर्थ एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म दूध आदि और देवादि के समान बाह्य साधनों के अपेक्षा किए बिना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगत का कारण है यह सिद्ध हुआ परंतु त्व की परिशुद्धि के लिए पुनः आक्षेप करते हैं पृथ्वी आदि के समान सा अवय होता तो उसके एक देश का परिणाम होता और एक देश परिणाम रहित होता परंतु ब्रह्म तो निष्कलम जो कलाहीन अवय रहित निष्क्रिय शांत दोष रहित और निरंजन है दिव्य वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त पुरुष बाहर और भीतर विद्यमान और जन्म रहित है इदं महत यह महान परिनिष्पन्न अनंत अपार और विज्ञानघन है स एश जो यह नहीं है यह नहीं है इस प्रकार निषेध द्वारा निर्दिष्ट है वह आत्मा है अस्थूल जो स्थूल नहीं है अणु नहीं है इत्यादि सर्व विशेष प्रतिषेधक श्रुतियों से निरवय अवगत होता है इससे एक देश के परिणाम, का असंभव होने से ब्रह्म के परिणाम की प्रसक्ति होने पर मूल का ही उच्छेद प्रसक्त होगा और आत्मा आत्मावार तो द्रष्टव्योपदेश भी अनर्थक हो जाएगा क्योंकि कार्य तो बिना यत्न के दिखाई देता है और कार्य से भिन्न ब्रह्म का संभव नहीं है तथा ब्रह्म के लिए अजत्व प्रतिपादक श्रुतियों का बाध हो जाएगा यदि इस दोष की परिहार की इच्छा से ब्रह्म को सावयव स्वीकार करे तो ब्रह्म को निरवय प्रतिपादक जो उदाह है वे बाधित हो जाएंगी सावयव माने तो अनित्यत्व का प्रसंग है इस प्रकार पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कि यह पक्ष सर्वथा संगत नहीं हो सकता है सूत्र सत्ताईसवा श्रुते की व्यावृत्ति के लिए हैत इत्यादि श्रुति में ब्रह्म जगत का उपादान कारण कहा गया है और तावानस्य महिमा इत्यादि श्रुति से ब्रह्म के कार्य से प्रत्यक्षता कही गई है अतः ब्रह्म का सर्वात्म कार्य रूप से परिणाम नहीं हो सकता पूर्वोक्त युक्ति से श्रुति का बाद भी असंभव है शब्द मूल क्योंकि ब्रह्म है। से का परिहार करते है। हमारे पक्ष में कोई भी दोष नहीं है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म का कार्य रूप में परिणाम प्रसक्त नहीं है किससे इससे की कि ऐसी श्रुति है जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की श्रुति है उसी प्रकार कार्य से भिन्न ब्रह्म की अवस्थिति श्रुति भी है क्योंकि से देवता उस देवताजक सद, देवता ने ईक्षण किया मैं इस जीवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं और तावानस्य उतनी ही इस गायत्री सज्ञक ब्रह्म की महिमा है तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है संपूर्ण इसका एक पाद है और इस निर्विकार पुरुष के तीन निर्विकाराद अमृत प्रकाश में, में स्थित है इस प्रकार की श्रुति से कार्य और कारण का भेद से व्यपदेश है इसी प्रकार हृदय आयतनत्व, वचन सवा ऐश आत्मा हृदय से और सत के साथ संपत्ति ऐक्य वचन से भी कार्य और कारण का भेद व्यपदेश है यदि संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूप से उपर उपयुक्त परिणत हो तो सता में उस समय यह सत ब्रह्म के साथ संपन्न हो जाता है यह सुषुप्ति विशेषण तदा होगा, क्योंकि विकृत ब्रह्म के साथ संपन्न है और अविकृत ब्रह्म का अभाव है उसी प्रकार ब्रह्म में इंद्रिय विषयत्व का प्रतिषेध है और विकार में इंद्रिय विषयत्व की उपपत्ति होती है इससे सिद्ध होता है ब्रह्म अविकृत है और इस प्रकार ब्रह्म को निरवय प्रतिपादक श्रुति का बाध भी नहीं होता क्योंकि श्रूयमाण होने से ही निरवयत्व को भी स्वीकार करना चाहिए ब्रह्म श्रुतिमूलक श्रुति प्रमाण है इंद्रियादि प्रमाणक नहीं है इसलिए श्रुति के अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए श्रुति ब्रह्म का असंपूर्ण कार्य प्रसि और निरवयवत्व दोनों भी प्रतिपादित करती है लौकिक मणि मंत्र औषधि आदि की शक्तियाँ भी देश काल और निमित्त के वक्षण्य से परस्पर विरुद्ध अनेक कार्य विषयक देखी जाती है वे शक्तियाँ भी उपदेश के बिना केवल तर्क से नहीं जानी जा सकती कि इस वस्तु में इतनी शक्तियाँ हैं इसके ये सहायक कारण हैं, यह कार्य है और यह उनका प्रयोजन है औचिंत्य स्वभाव विशिष्ट ब्रह्म के स्वरूप का श्रुति के बिना निरूपण नहीं हो सके तो इसमें आश्चर्य क्या है उसी प्रकार औचिंत्या खुलू जो पदार्थ अचिंत्य है उसमें तर्क नहीं करना चाहिए जो प्रकृति से पर है वही अचिंत्य का स्वरूप है, तो है, है। परंतु निरवय ब्रह्म परिणत होता है किन्तु संपूर्ण नहीं इस प्रकार विरुद्ध अर्थ की प्रती से भी नहीं कराई जा सकती यदि ब्रह्म निरवय हो तो परिणत ही नहीं होगा अथवा होगा तो संपूर्ण ही होगा यदि ऐसा माना जाए कि किसी एक रूप से परिणत होता है और किसी एक रूप से अवस्थित रहता है तो इस प्रकार रूप भेद की कल्पना से ब्रह्म सावयव हो ही जाएगा क्रिया के विषय में तो अतिरात्र नामक याग में षोडशी पात्र का ग्रहण करे अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण न करे इस प्रकार की विरुद्ध प्रती में भी विकल्प का आश्रय विरोध परिहार का कारण होता है क्योंकि अनुष्ठान पुरुष के अधीन है परंतु यहाँ तो विकल्प विकल्प के आश्रय से भी विरोध परिहार का संभव नहीं है क्योंकि वस्तु पुरुष के अधीन नहीं है इसलिए यह श्रुति प्रामाण्य दुर्घट है सिद्धांती यह दोष नहीं है क्योंकि अविद्या रूपभेद स्वीकार किया गया है अविद्या कल्पित होने पर भी अनेक नहीं हो जाता वैसे अविद्या से कल्पित नाम रूपात्मक व्यक्त और अव्यक्त रूप सत्य और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय रूपभेद से ब्रह्म परिणाम आदि सब व्यवहारों का आश्रय होता है परंतु पार्थिक रूप से सब व्यवहारों में अतीत और परिणाम रहित अवस्थित है, तो है। इससे ब्रह्म में निरवयत्व बाधित नहीं है यह परिणाम श्रुति परिणाम प्रतिपादन के लिए नहीं है क्योंकि उसके ज्ञान से फल अवगत नहीं होता किंतु यह श्रुति सर्व व्यवहार शून्य ब्रह्मात्मा भाव प्रतिपादन करने के लिए है क्योंकि उसके ज्ञान से फल अवगत होता है सऐश ने इस प्रकार उपक्रम कर इसलिए हमारे पक्ष में कोई भी दोष प्रसंग नहीं आता सूत्र 28 अठाईसवा आत्मनि चैव चाह आत्मनि एव चाहिए सूत्रार्थ ही क्योंकि आत्मनि न तथा न रथ योग इत्यादि श्रुति में स्वप्न दृष्टा एक आत्मा में अनेक प्रकार के सृष्टिया कही गई है और लोक में एक एंद्रजालिक में उसके स्वरूप के नाश हुए बिना विचित्र सृष्टि देखी जाती है एवं इस प्रकार ब्रह्म में भी विचित्र सृष्टि हो सकती है और इस विषय में भी विवाद नहीं करना चाहिए कि स्वरूप का नाश हुए बिना एक ब्रह्म में अनेक प्रकार की सृष्टि किस प्रकार होगी क्योंकि न तथा स्वप्न में न रथ है न अश्व है न मार्ग है किंतु अश्व और उनके मार्गों की रचना कर लेता है इत्यादि श्रुति से स्वप्न दृष्टा एक आत्मा में भी स्वरूप नाश हुए बिना अनेक प्रकार की सृष्टि प्रतिपादित है लोक में भी देव आदि और मायावी आदि में स्वरूप नाश एवं बिना ही हस्ती अश्व आदि विचित्र सृष्टिया देखी जाती है उसी प्रकार एक ब्रह्म में भी स्वरूप नाश हुए बिना की सृष्टि होगी सूत्र दोषात् सूत्रार्थ और सांख्य आदि के पक्ष में भी यह दोष है केवल हमारे पक्ष में दोष लगाना उचित नहीं इसलिए ब्रह्म कारणत्ववाद उपपन्न है अन्य वादियों पूर्व पक्षियों के भी पक्ष में यह दोष समान है क्योंकि प्रधानवादी का भी अपना पक्ष है कि शब्दादि रहित प्रधान निरवय अपरिचि शब्दादि युक्त कार्य का कारण है उसके मत में भी निरवय होने से संपूर्ण प्रधान का कार्य रूप में परिणाम प्रसत होगा अथवा प्रधान के निरवयत्व के स्वीकार का बाद होगा परंतु उन्होंने प्रधान को निरवय स्वीकार नहीं किया है ज और तम तीन गुण नित्य है उनकी साम्यवस्था ही प्रधान है उन्हें गुणरूप अवयों से प्रधान सवय है इस प्रकार के सवयत्व से प्रकृत दोष का परिहार नहीं किया जा सकता क्योंकि सत्व रज और तम में भी प्रत्येक का निरवयत्व समान है एक ही गुण अन्य दो गुणों से अनुग्रहित युक्त होकर जातीय प्रपंच उपादान है इस प्रकार स्वपक्ष में दोष प्रसंग समान है यदि यह कहो कि तर्क के प्रतिष्ठित न होने से सावयवत्व है तो ऐसा कहने पर भी ऐसा होने पर भी अनित्यत्व दोष प्रसंग है यदि यह अभिप्राय अभिप्राय हो कि कार्य के विचित्र से सूचित शक्तियाँ ही अवयव है तो वे ब्रह्मवादी के लिए समान भी है इसी प्रकार अणुवादी के मत में भी एक अणु दूसरे अणु से संयुक्त होता हुआ संपूर्ण रूप से संयुक्त तो एक देश से संयुक्त हो तो भी निरवयत्व निरवयत्व अभ्युपगम बाधित हो जाएगा इस प्रकार स्वपक्ष में भी यह दोष समान है दोनों के समान होने पर दोनों में एक पक्ष पर ही आक्षेप करना योग्य नहीं है ब्रह्मवादी ने तो अपने पक्ष में दोष का परिहार कर दिया है अधिकरण दसवा सर्वपेताधिकरण सूत्र सु, तीस और एक सूत्र तीस। तीसवा सर्वपेता च तदर्शना सूत्रार्थ और सर्वोपेता परादेवता सर्वशक्ति युक्त है तुम सर्वकर्मा काम इत्यादि श्रुति में उसका देखा गया है यह कहा गया है कि एक ब्रह्म भी विचित्र शक्ति के योग से विचित्र कार्य प्रपंच उपन्न होता है परंतु यह कैसे अवगत हो कि पर स्वीकार करना चाहिए देखा गया प्रतिपादित है जैसे कि सर्वकर्मा जो सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस इस सब को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित और निष्काम है सत्य काम जो सत्य काम और सत्य संकल्प है यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ और सर्ववित है हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म के ही शासन में सूर्य और चंद्रमा विधुत होकर अवस्थित है इस प्रकार की श्रुति परादेवता में सर्वशक्ति का योग दिखलाती है सूत्र इकतीसवाकरण चेतम विकरणा न इति सूत्रार्थ विकरणवा सूत्रणवाचुष्क अचक्षुष्कम अश्रोत्रम इत्यादि श्रुति में ब्रह्म इंद्रियरहित प्रतिपादित होने से न कर्ता नहीं हो सकता इति है यदि ऐसा कहो तो तदुक्त इस विषय में जो कहना था वह दपि लोके दपि लोके इस सूत्र में कहा गया है, है। यह ठीक है परंतु कम वह नेत्र रहित श्रोत्र रहित वाणी रहित मन रहित है इस प्रकार की श्रुति परादेवता को इंद्रियरहित कहती है वह देवता सर्वशक्तुक्त होने पर भी कार्य के लिए किस प्रकार समर्थ होगा? चेतन और सर्वशक्ति युक्त होने होते हुए भी शरीर और इंद्रियों से संपन्न होकर ही तत्त्व -तत कार्य करने में समर्थ ज्ञात होते हैं तो नेति नेति इस प्रकार चुती से जिसके सब विशेषों का प्रतिषेध किया गया है उस देवता में सर्वशक्तियोग का संभव कैसे होगा ऐसा यदि कहो तो इस विषय में जो कहना चाहिए वह पहले ही कहा गया है यह अति गंभीर ब्रह्म श्रुति से ही ज्ञातव्य है से नहीं है और उस ब्रह्म में सर्वशक्ति का योग योग शक्ति योग भी अविद्या से कल्पित रूप भेद के उपन्यास से कहा गया है उसी प्रकार अपाणी पा दो वह हाथ पाव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है नेत्र रहित होकर भी देखता है और कर्ण रहित होकर भी सुनता है यह श्रुति कर्ण रहित इंद्रिय रहित भी ब्रह्म में सर्वशक्ति का योग संबंध दिखलाती है अधिकरण ग्यारहवा न प्रयोजनवत्वाधिकरण सूत्र बत्तीस और तैतीसवा सूत्र बत्तीसवा न प्रयोजन न प्रयोजनवत्वात सूत्र जगत का करता नहीं हो सकता प्रयोजन, प्रयोजन क्योंकि प्रवृत्ति प्रयोजन वाली होती है नित्य तृप्त होने से ब्रह्म का कोई प्रयोजन नहीं है भाषा चेतन जगत का करता है इस पर पुनः अन्य प्रकार से आक्षेप करते हैं चेतन परमात्मा से इस जगत मंडल की रचना करना युक्त नहीं है क्यों क्योंकि प्रवृत्तियां प्रयोजन वाली होती हैं लोक में बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला चेतन पुरुष कार्य में प्रवृत्त होता हुआ अपने प्रयोजन के अनुपयोगी अल्प्यो यत्न्य साध्य प्रवृत्ति काम को आरंभ करते नहीं देखा गया है पुनः गुरुतर प्रयत्न साध्य प्रवृत्ति को आरंभ न करे तो इसमें कहना ही क्या लोक प्रसिद्धि की अनुवादिनी नवा अरे अरे मैत्रेयी सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं यह श्रुति भी है जो अनेक प्रकार के प्रपंचों से युक्त जगत मंडल की रचना करनी चाहिए यह प्रवृत्ति गुरुतर प्रयत्न साध्य है यदि यह प्रवृत्ति भी चेतना परमात्मा के अपने प्रयोजन की उपयोगिता कल्पना की जाए तो परमात्मा में श्रूयमाण परित्रृप बाधित हो जाएगा अथवा प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति का अभाव भी हो जाएगा यदि कहो कि चेतन होकर भी उन्मत्त पुरुष बुद्धि के अपराध दोषों से बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्त होता देखा गया है उसी प्रकार परमात्मा भी प्रवृत्त होगा तो ऐसा होने पर परमात्मा में श्रूयमाण सर्वज्ञत्व का बाद हो जाएगा इसलिए चेतन से सृष्टि असंगत है सूत्र तैतीसवा लोकवत् लीला कैवल्यम लोकवत् लीला कैवल्यम सूत्रार्थ तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है लोकवत जैसे लोक में किसी विशिष्ट पुरुष की प्रयोजन के बिना आदि में प्रवृत्ति होती देखी जाती है वैसे ही परमात्मा की भी यह विचित्र रचना लीला कैवल्यम प्रयोजन के बिना लीला मात्र है अतः उक्त समन्वय का विरोध नहीं है भाष्यर्थ तू शब्द से पूर्व पक्षी के आक्षेप का परिहार करते हैं जैसे लोक में वाले ऐसे किसी राजा अथवा मंत्री की क्रीड़ा क्षेत्रों में प्रवृत्तियां किसी अन्य प्रयोजन की अभि अभिलाषा न कर केवल लीला रूप होती है जैसे उच्छ्वास और प्रश्वास आदि किसी बाह्य प्रयोजन की इच्छा के बिना स्वभाव से ही होते हैं वैसे ही किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ईश्वर की भी केवल लीला रूप प्रवृत्ति होगी क्योंकि युक्ति अथवा श्रुति से ईश्वर के अन्य प्रयोजन का संभव नहीं है स्वभाव के विषय में आक्षेप भी नहीं किया जा सकता ईश्वर का ऐसा स्वभाव क्यों है ऐसा आक्षेप करना युक्त नहीं है यद्यपि जगत मंडल की यह विरचना हम लोगों को गुरुतर अत्यधिक परिश्रम साध्य सी प्रतीत होती है तो भी परमेश्वर की यह केवल लीला है क्योंकि उसकी शक्ति अपरिमित अनंत है यद्यपि लौकिक लीलाओं में किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्प्रेक्षा कल्पना की जा सकती है तो भी यहां परमात्मा के विषय में कोई प्रयोजन की भी उत्पेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि परमेश्वर आप है ऐसी श्रुति है इसी प्रकार अप्रवृत्ति अथवा उन्मत्त उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं है क्योंकि सृष्टि, श्रुति और सर्वज्ञत्व श्रुति है और यह सृष्टि-श्रुति परमार्थ विषय नहीं है क्योंकि अविद्या से कल्पित नाम रूपात्मक व्यवहार विषयक है और ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादक परक है यह भी विस्मरण नहीं करना चाहिए अधिकरण बारह वैषम्य नैर्घृण्याधिकरण सूत्र चौतीस से चोतिस्स। सूत्र चौतीस वैषम्यनर्घंडे न दर्शयति साक्षेपये न साक्षेपीट वैषम्ये न सापेक्षा दर्शयती वैषम्यनर्घृे न सापेक्षत्वात् सापेक्ष दर्शयति सूत्रार्थ वैषम्य निर्घन्य न ब्रह्म विषमता और निष्कृणता रूप दोष नहीं है सापेक्षत्वात् क्योंकि वह जीव को कर्मानुसार फल देता है अर्थात कर्मों की अपेक्षा रखता है तथा ही दर्शयती इस बात को ऐस ही एवं साधु यह करुति भी दिखलाती है ईश्वर जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है इस प्रतिज्ञात अर्थ को निखनन न्याय से दृढ़ करने के लिए पुनः आक्षेप किया जाता है ईश्वर जगत का कारण उपपन्न नहीं होता क्यों क्योंकि वैषम्य और निर्गुण्य का प्रसंग होता है वह कुछ को देवादि को अत्यंत सुख का भागी बनाता है कुछ को पशु आदि को अत्यंत दुख का भागी करता है और कुछ को मनुष्य आदि को मध्यम भोग का भागी बनाता है इस प्रकार विषम सृष्टि का निर्माण करने वाले ईश्वर में साधारण जन के समान राग द्वेष की उप, उपपत्ति होने से द्वारा अवधारित ईश्वर स्वभाव का लोप प्रसक होगा इसी प्रकार सब प्राणियों को दुख योग का विधान और संपूर्ण प्रजा का उपसंहार करने से उसमें दुष्ट जनों से भी अधिक अतिनिंदित निर्घ निर्घुणत्व अतिक्रूरत्व प्रसक्त होगा विषमता और पेक्ष है यदि ईश्वर केवल निरपेक्ष होकर विषम सृष्टि का निर्माण करता तो वैषम्य और निर्घन्य ये दोष होते परंतु वह निरपेक्ष होकर तो निर्माण नहीं करता प्रत्युत तो ईश्वर सा सापेक्ष होकर ही विषम सृष्टि का निर्माण करता है यदि यह कहोगे धर्म और की अपेक्षा करता है, तो है, अपेक्षा करता है। प्राणियों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि होती है इसलिए यह ईश्वर का अपराध नहीं है ईश्वर को तो परजन्य के समान समझना चाहिए जैसे व्रीही यव आदि की सृष्टि में पर्जन्य में साधारण कारण है और व्रीही जब आदि की विषमता में तो तत्त तत सामर्थ्य असाधारण कारण होती है वैसे ही देव मनुष्य आदि की सृष्टि में ईश्वर साधारण कारण है और देव मनुष्य आदि की विषमता में जो तत्त तत जीवगत कर्म असाधारण कारण है इस प्रकार ईश्वर अपेक्षा होने से वैषम्य और निर्घ्य से दूषित नहीं होता परंतु यह कैसे अवगत हो कि कर्मों की अपेक्षा रखकर ईश्वर नीचे पशु आदि मध्यम मनुष्य आदि और उत्तम देव आदि संसार का निर्माण करता है उसी प्रकार ही जिसको इस लोक से ऊपर ले जाता है उससे यही ईश्वर पुण्य कर्म कराता है और जिसको निकृष्ट लोक में ले जाना चाहता है उससे यही पाप कर्म कराता है और पुण्यो वही वह पुण्य कर्म से पुण्यवान और पापकर्म से पापी होता है यह श्रुति दिखलाती है और प्राणियों के कर्म विशेष की अपेक्षा से ही ईश्वर अनुग्रह और निग्रह का करता है ऐसा ये यथा माम जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ इस प्रकार की स्मृति भी दिखलाए दिखलाती है सूत्र पैंतीसवां न कर्माविभागादिति विभागा न कर्म अविभागा अविभागा इत्यादि श्रुति से सृष्टि शुर, के पूर्व भेद का अभाव प्रतिपादित है इससे उस समय न कर्म कर्म नहीं था तो कर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि कैसे होगी ऐसा कहो तो नहीं अनादित्व क्योंकि संसार अनादि होने से सृष्टि और कर्म का बीज और अंकुर के समान कार्य कारण भाव है इसलिए कर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि है सदैव सौम्य हे प्रिय दर्शन सृष्टि के पूर्व यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था इस प्रकार सृष्टि के पहले भेदाभाव का निश्चय होने से कर्म ही नहीं है जिसकी अपेक्षा कर विषम सृष्टि हो शरीर आदि विभाग की अपेक्षा के उत्तर का इस प्रकार अन्योन्याश्रय प्रसक्त होगा अतः विभाग के अनंतर कर्म की अपेक्षा करने वाला ईश्वर सृष्टि में प्रवृत्त भले ही हो परंतु विभाग के पूर्व वचित्र निमित्तक कर्म का अभाव होने से आद्य सृष्टि तो दोनों पक्षों में तुल्य ही प्राप्त होती है ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि संसार अनादि है यह दोष तो तब होगा जब संसार साधी होता, परंतु संसार के अनादि होने से बीज और अंकुर के समान कार्य कारण रूप से कर्म और विषम सृष्टि के प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं है यह कैसे अवगत हो कि संसार अनादि है इस पर उत्तर कहते हैं सूत्र छती उपपद्यते चाप्युल च चा। उपपद्यते च अपि उपपद्य च उपपद्यते च संसार का अनादित्व उपन्ना होता है उपलभ्यते चौर धाता यहां इत्यादि श्रुति और न रूपम सेह इत्यादि स्मृति में संसार का अनादित्व उपलब्ध होता है संसार संसार का का का यदि हो तो उसकी उत्पत्ति होने से मुक्त पुरुषों भी प्रसक्त होगा होगा और न गए कर्मों का फल प्राप्त क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सुख दुख आदि की विषमता अनियमित होगी यह कहा गया है कि ईश्वर विषमता का हेतु नहीं है एक होने से केवल अविद्या भी विषमता का कारण नहीं है। की वासना से आक्रुष्ट कर्मों की अपेक्षा से कर्मों अपेक्षा अविद्या करने वाली हो सकती है कर्म के बिना शरीर का संभव नहीं है और शरीर के बिना कर्म का संभव नहीं इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होगा परंतु संसार को अनादि मानने पर बीजांकुर न्याय से कर्म और विषम सृष्टि के कार्य कारण भाव की उपपत्ति होने से कोई भी दोष नहीं है संसार का अनादित्व श्रुति और स्मृति में उपलब्ध है श्रुति में तो अनेन जीवेनात्मना इस जीव रूप से इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में जीवात्मा को प्राण धारण के निमित्त जीव शब्द से कहकर संसार अनादि है ऐसा दिखलाते है परंतु साधी हो तो पूर्व प्राण न करने पर सर्ग के आरंभ में उसका प्राण जीव शब्द से कैसे प्रयोग होगा धारयती धारण करने करेगा इस अभिप्राय से यह शब्द प्रयोग है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अतीत संबंध अभि होने के कारण अनागत शब्द अनागत संबंध से बलवान होता है सूर्य चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा की अनुसार कल्पना की यह मंत्र का सद्भाव दिखलाता है न रूपम रूपम से परंतु यह संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है वैसा यह विचार काल में उपलब्ध नहीं होता क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति मध्य है इस प्रकार स्मृति में भी संसार का अनादित्व उपलब्ध होता है और पुराणों में अतीत अनागत कल्पों का परिणाम नहीं है ऐसा वर्णन किया गया है अधिकरण तेरा वह सर्वधर्मोपत्य अधिकरण सूत्र सैतीस वा सर्व सर्व धर्मों सूत्रार्थ आदि की ब्रह्म ब्रह्म में होने से में हो सकता है। भाष्यार्थ चेतन ब्रह्म जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है इस अवधारित वेदार्थ में प्रतिपक्षियों द्वारा लगाए गए विलक्षणत्व आदि दोषों का आचार्य ने परिहार किया जब अब जिसमें परपक्ष प्रतिषेध प्रधान है ऐसे प्रकरण के आरंभ करने की इच्छा करते हुए भगवान सूत्रकार जिस प्रकरण में स्वपक्ष परिग्रह पर प्रधान है उसका उपसंहार करते हैं इस ब्रह्म का कारण रूप से स्वीकार करने पर प्रदर्शित पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और महामायावी है ऐसा सब कारण धर्म उपपन्न होते हैं इसलिए इस औपनिषद दर्शन पर अधिक शंका नहीं करनी चाहिए दूसरे अध्याय का पहला पाद समाप्त हुआ